नमस्कार मैं हूं अयूब खान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबर 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग 60 प्लस वालों को बुलाते हैं और उनके पूरा जीवन का एक बहुत ही सुंदर अनुभव इस कार्यक्रम में हम लोग सुनते हैं तो आज के इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ नमज से पधारे हैं सुरेंद्र कुमार जैन जी जो 64 रनिंग हैं और हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं तो वो रहस्य क्या है वो हम लोग उन्हीं से जब बातें करेंगे तो समझ में आ जाएगा हैप्पी रहने का रहस्य क्या है वो उनसे जानेंगे ही सभी की तरफ से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमार जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब सलाम जिंदगी कार्यक्रम नाम भी बहुत अच्छा लगा मुझे जी और ये 90.4 एफएम मधुबन रेडियो में आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा एक बड़ा अच्छा माहौल मुझे यहाँ लगा है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि मैं यहाँ आ पाया और आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सुरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत आपका स्वागत है दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आपके साथ हमारी बातचीत हो रही है और हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें कुछ रहस्यमय बातें आध्यात्मिक जो टचिंग है जिससे नहीं। नहीं। आपने अपना जीवन को सुखमय बनाया है हैप्पी बनाया है वो सारे रहस्य को आप उजागर करने वाले अपने अनुभव के साथ में कई बार हम लोग चीज़ें देखते हैं कि ज्ञान की बातें बहुत सुनते हैं लेकिन जब अनुभव की बातें होती है तो बड़ा अच्छा लगता है तो उस अनुभव की बातों को हम लोग सुनेंगे ही लेकिन मैं सबसे पहले हमारे श्रोताओं तक आपको पहुंचाने के लिए सबसे पहले आज 64 रनिंग में हैं आप जी जी और 60 साल पहले अगर बचपन की बातें अगर आपसे मैं जानना चाहूं बचपन आपकी पढ़ाई दीक्षा वगैरह उस समय आपके परिवार में या जो माहौल में आप रहे जरा सुनाइए देखिए मेरा जन्म बीस मई उन्नीस को हम लोग लौकिक में अग्रवाल जैन परिवार से हैं हमारे पुरखे मतलब हमारा परिवार एक थोड़ा राजसी परिवार रहा है ओरिजिनली हम हिसार नारनौल से हैं हरियाणा से वहाँ से हमारे पुरखे प्रतापगढ़ स्टेट राजस्थान में आए थे व्यापार करते हुए वहाँ काफ़ी पैसा धन दौलत शाही ठाट थे बग्गी वगैरह में घूमना सवारी निकालना उनकी लेकिन वहाँ के राजे राजाओं से थोड़ी सी कुछ कर्ज वसूली को लेकर कुछ बातें हुई नहीं, नहीं। और हमारे पुरुखों को वो स्टेट छोड़ना पड़ी और फिर सिंधिया स्टेट में हम आकर के हमारे मलारगढ़ नीमच जी, मंसूर जिले का तहसील प्लेस है वहाँ हम लोग शिफ्ट हुए जी जी वहां मेरी बचपन की पढ़ाई शुरू हुई एक बुनियादी प्राथमिक शाला में मैं जाता था नहीं, नहीं। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब बहुत छोटे थे एक छोटा थैले में हम एक वो पट्टी कलम और वो पुराना स्टाइल होता था पानी पोता जिसको एक उसमें कपड़ा होता था पानी गीला होता जी, था, जी, था हा, हा, हा। और उस पट्टी पे हम लोग कलम से लिखा करते थे टीचर हमें पढ़ाते थे और फिर उस पोते से उसको साफ़ करते थे और बड़े मज़े से सब गाते थे सुख सुख पट्टी चंदन घटी सुख सुख पट्टी चंदन घटी ऐसे पट्टी को सुखाते थे, थे हम लोग और बड़ा वो मतलब एक बहुत ही एक सुखद एहसास अब मैं याद कर रहा हूँ तो भी मैं जैसे कोई बचपन में पहुँच गया मैं और उस समय तो मतलब टीचर पढ़ाते थे वो टीचर का एक बहुत बड़ा वजूद होता था और उसका बहुत बड़ा पद होता था बल्कि ये स्थिति होती थी भाई साहब के जब टीचर यदि हम खेल रहे हैं मोहल्ले में और टीचर दूर से दिख जाते थे सारा का सारा मोहल्ला सन्नाटा हो जाता था सारे बच्चे छुप जाते थे जी जी जी। इतना उस टीचर <laughs> का खौफ भी होता था क्योंकि उस समय छड़ी लगाना और बच्चों को छड़ी से पिटाई कर देना ये आम बात थी बल्कि मैं बताऊं आपको बहुत अच्छी बात सुनाना चाहता हूँ मुझे याद आई आपने पूछा तो क्या होता था जब बच्चों का हमारे दादाजी जब हमको भर्ती करने गए थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है हेड साहब के पास मुझे ले गए और कहा साहब ये बच्चा आपके स्कूल में है पढ़ने के लिए आपके पास आया है इसका मांस मांस सब आपका और हड्डी हड्डी हमारी <laughs> मतलब चाहे जितनी इसकी पिटाई करो चाहे पर इसको पढ़ाओ अच्छे से और जब ये अगर आप ये चला भी जाए इसका मांस सूख भी जाए तो हड्डी हमें सौंप देना हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है तो बल्कि वो समय ये था भाई साहब कि अगर मतलब स्कूल में हम कोई गलती करते छड़ी पड़ जाती ना तो छुपाते थे घर पे जाके डबल छड़ी खानी पड़ेगी तेरे को टीचर ने क्यों मारा आज मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ देखता हूँ कि आज का माहौल बिल्कुल विपरीत हो गया है आजकल बच्चों को आग दिखाना भी बड़ा गुनाह हो गया है तो पढ़ाई का स्तर भी वो नहीं रहा है आज हम जो समय पढ़ते थे आज बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड है बचते का बहुत ज़्यादा लोड है एक सोशल लाइफ से बच्चा एक आम जिंदगी से कट सा जाता है खैर मैं उन बातों में नहीं जाता लेकिन जैसा आपने पूछा तो मैं अपने बचपन में हम दूसरी तीसरी तक मलारगढ़ में पढ़े फिर हमारे पापा रेलवे स्टेशन मास्टर थे नहीं, नहीं। तो उनके साथ हम गुजरात में भी काफ़ी रहे छोटे थे तो उनके साथ रहते थे फिर हम फाइनली हम लोग नीमच जिले में आके बस गए लगभग ये बात सन साठ के आसपास की होगी कि हम लोग नीमच में आ गए और वहीं हम हमारा स्थायी निवास हो गया हम्म हम्म वहाँ रह करके फिर हमने पढ़ाई प्रारंभ की हम्म तीन क्लास तक मलारगढ़ पढ़े थे उसके बाद नीमच में पढ़ाई शुरू की हम्म और मैं बचपन से मुझे बड़ा शौक था क्योंकि हमारे मम्मी और पापा दोनों ही अकेले हुआ करते थे रेलवे में सर्विस थी तो आपस में वो लोग चेस खेलते थे नहीं, नहीं� तो हमें विरासत में चेस का ज्ञान मिला चेस शतरंज खेलना हमने सीखा अच्छा। और हमारे घर में सारे ही शतरंज के खिलाड़ी थे अच्छा <laughs> और मैंने शतरंज में स्टेट तक गया हूँ मैं डिवीजन भी जीता है मैंने काफी सर्टिफिकेट जीते हैं जी जी। चेस के बाद मेरा रुचि रुझान फिर खेलों में काफी रहा फुटबॉल में भी रहा क्रिकेट में भी रहा अच्छा। क्रिकेट में मैंने यूनिवर्सिटी को भी रिप्रजेंट किया है फुटबॉल में भी हमारा कृष्णा क्लब बनाया था उसका मैं कैप्टन था अच्छा अच्छा उसमें भी काफ़ी हम समय देते थे केरम इंडोर गेम में टेबल टेनिस और कैरम का मुझे बड़ा शौक था कैरम में मतलब कभी कभी तो मैं केवल दो या तीन शॉट में पूरा नौ गोटी निकाल लेता था अच्छा। हाँ हाँ <laughs> और टेबल टेनिस में तो मैंने बहुत ऊँचाइये प्राप्त की किए उसमें मैं लगातार तीन साल तक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रहा हूँ और रेलवे में भी मेरे को ऑफर मिला उसके लिए जॉब का अच्छा तो मैं रेलवे की तरफ से भी काफी खेला हूँ वेस्टर्न रेलवे की टीम से खेला हूँ इस प्रकार से बचपन हमारा बड़ा सुखद रहा अच्छा कोई टीचर के साथ आपकी कुछ ऐसे बातचीत हो या कुछ जैसे पिटाई वाली बात आप मेरे को याद आती है हम नीमच में पढ़ते थे और मैं सेवन्थ क्लास में था उस समय तो हमारे क्लासरूम में एक स्केल्टन एक शोकेस रखा हुआ था जिसमें स्केल्टन लगा हुआ था जी, जी, जी। तो उससे हमें वो थोड़ा विज्ञान का ज्ञान देते थे एक सामान्य विज्ञान विषय होता था जिसमें सभी चीजें मिक्स हो जाती थी हाँ, एक एक थी एक किताब होती तो उसमें तो उसमें कांच थोड़ा फूटा हुआ था और वो हड्डी का ढांचा खड़ा रहता था हमको बड़े अट्रैक्ट करता था छोटे बच्चे थे तो इंटरवल था तो मैंने वो थोड़ा छेद में से उंगली लगा के उस हड्डी के ढांचे को टच करके देखा कि इसकी हड्डी में कैसे क्या है तो क्लास के मोनिटर ने देख लिया और मुझे वो हेडमास्टर साहब मानसिंह कीमती साहब थे हमारे हेडमास्टर मुझे याद आता है वो <laughs> बड़े अच्छे हेडमास्टर बड़े विद्वान थे वहाँ शिकायत लेके पहुँचे तो देखिए भाई साहब उस बचपन में अगर कोई किसी बच्चे को हेडमास्टर अगर बुला ले हुए तो उसका पसीना वैसे ही छूट जाता है कि हेडमास्टर साहब ने बुलाया अब आप देखिए मेरे हाथ पे उन्होंने इतना ज़बरदस्त दो रूल मारे कि इधर भी मारा इधर भी मारा और मेरा हाथ पूरा सूझ गया मतलब पनिशमेंट देते थे लेकिन टीचर्स बड़े विद्वान हुआ करते थे बड़े प्यार भी करते थे हमको सिर पे हाथ भी घुमाते थे हमारी राइटिंग हैंड राइटिंग भी सुधार मैंने हैंड राइटिंग पर बहुत प्रैक्टिस किया मेरा हैंड राइटिंग में अपनी तारीफ करना ठीक नहीं समझता हूँ लेकिन हैंड राइटिंग में बहुत फर्स्ट क्लास लिख लेता हूँ जैसे बिना लाइन के भी छपा हुआ लिखता हूँ तो वो याद है बचपन की घटना है एक एक दो टीचर और भी थे एक हमारे टीचर थे इंग्लिश जो हमको पढ़ाते थे सिक्स सेवन्थ एट्थ में वो भी बड़े खतरनाक थे वो भी मतलब डांटते थे साथ में छोटी वो उस समय हर स्कूल में मेहंदी जरूर उगा करती थी तो टीचर मॉनिटर कहते जाओ मेहंदी की बैत तो तोड़ के ले आओ <laughs> तो ताज़ा ताज़ा मेहंदी की बैत तो तोड़ के लाते और बच्चा कोई भी गड़बड़ करता तो उसकी टांगों पे पीछे जांगों पर पिंडली पे और या तो स्केल उठा के हाथ को उल्टा करके और कहीं ना कहीं मतलब इतने ढंग से मारते थे चोट भी नहीं पहुँचती थी और डरते थे बच्चे बड़े तो पढ़ाई होमवर्क पर बड़ा ध्यान था हमारा टीचर के साथ तो ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं हुआ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं पुरानी जो बातें हैं शायद हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे होंगे तो उनको भी अपनी स्कूल की <laughs> लाइफ की यादें ताज़ा हो रही होंगी और जो शायद इस तरह से जब हाथों पे स्केल पड़ जाती है तो शायद पूरी चीज़ें जो है फिर से रिवर्स होती होगी और थोड़ा सा पढ़ाई में हमारा अटेंशन भी उतना ही जाता है क्योंकि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहे आप पढ़े इसके लिए था बाकी ऐसा कोई टीचर का उपदेश ही होता कि मारे उनको तो ये चीजें थी लेकिन आज बिल्कुल वो चीज़ें विपरीत हैं जैसे कि आपने बताया भी कि आज जब बच्चों को आग दिखाना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि चीज़ें पूरी तरह से बदल गई हैं एक बात आपने यही तो मुझे एक और बात याद आ गई उस समय कहावत हुआ करती थी छड़ी बाजे छम छम विद्या आवे धम धम <laughs> छड़ी बाजे चमचम और विद्या आवे दमदम क्या बात छड़ी बजती थी और विद्या आती थी वो सत्य भी था <laughs> खैर आज के परिवेश पे वो बात ठीक नहीं है जी जी जी, जी तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सुरेंद्र कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं बचपन की बातें हमने सुनी और इसके बाद आगे किस तरह से वो अपने पैरों पे खड़े रहे और क्या क्या काम किया उन्होंने वो सारी बातें हम लोग जानेंगे लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेड मत वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 घबरा गे क्यों अपनी आस खोते हो नाकामियों से घबरागे क्यों अपनी आस खोते हो मैं हम सफल तुम्हारा हूँ क्यों तुम उदास हो होते हो, ते हो हंसते रहो हंसाने के लिए हंसते रहो हंसाने के लिए तू दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए खुदा को पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद फित्र इंसान अंदाज क्यों बुलामाना सदिये नहीं दुकान के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तू है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सुरेंद्र जैन जी से बातें हो रही हैं और आशा करता हूं आप सभी की जो पुरानी यादें हैं ताज़ा हो गई होंगी फिफ्टी सिक्सटीज़ की बातें सेवेंटीज़ की बातें आपके सामने आ गई होगी तो चलिए अब और आपकी मेमोरी को ताज़ा कर लेते हैं सुरेंद्र जी से फिर से बातें करते हैं सिक्सटी रनिंग में भी उनकी आवाज़ से आपको जो है एक खनक महसूस हो रही होंगी हेल्दी व्यक्ति का जो आवाज है वो आप सुन पा रहे हैं 64 में भी अच्छी तरह से वो अपने आप को मेनटेन कर रहे हैं तो आई आगे बढ़ते हुए मैं सुरेंद्र जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक हमारे पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं शादी करना है या पढ़ाई आगे जारी रखना है या फिर हमें अपने पैरों पर पे खड़ा होना है क्या सोचा था आपने आपको थोड़ा आपके प्रश्न से हटके थोड़ा जी जी जी दूसरे मेरे जीवन के पहलू की तरफ भी ले जाना चाहूंगा जी जी क्या हुआ पढ़ाई के दौरान मैं एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था साइंस स्टूडेंट था हायर सेकेंडरी उस समय ग्यारहवीं क्लास तक चलता था उसके बाद कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता था तब ये टेन प्लस टू नहीं था कॉलेज में जब हम एंटर हुए बायोलॉजी था हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में भी हम अच्छे स्टूडेंट रहे लेकिन कुछ कॉलेज में ऐसी घटना हुई एक प्रोफेसर के साथ कुछ घटना हुई जिसका जिक्र और नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ उस घटना से थोड़ा मैं हिंसक वृत्ति पे उतर आया शायद अन्याय को सहन नहीं कर पाया हुँ हुँ और उसके बाद मेरा जीवन थोड़ा बदला एकदम चेंज आया हु एक स्मूथ लाइफ में एक बहुत अच्छा जो लाइफ चल रहा था जी जी क्योंकि जी। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया अच्छा एक, हाँ, आ गया पूरे जी, से, जी, एक जीवन बन गया कि मतलब जैसे बदला लेना है तो कॉलेज में थोड़ा बदला भी लिया ठीक तो लॉ हाथ में उठाया वो काम तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं किया था हमने और उसका परिणाम हमको भोगना भी पड़ा हमारे जीवन में काफी उसका नुकसान उठाना पड़ा हमको फिर थोड़े शैतानी जिंदगी की तरफ रुख मोड़ लिया था हमने तो ऐसे थोड़ा जीवन में टर्न आया तो मैंने जीवन के दो तीन साल बहुत उस ढंग से बताया कि मैंने दुनिया के वो सारे शैतानी अनुभव भी कर लिए एक थोड़ा सा गैंगस्टर एक बिल्कुल विपरीत चीजें चीज़ विपरीत दिशा में चला गया एक गैंगस्टर टाइप बन गया था मेरी एक गेंग फॉर्म हो गई थी हम लोग और सारे मतलब गुस्से के सारे हमारे काम थे लेकिन हाँ हम ये समझते थे हम समाज कि ठेकेदार हैं हमारी कॉलोनी के हम ठेकेदार हैं हमारे ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है आ, यदि सिनेमा में किसी ने टिकट बढ़ा दिया है आ, तो सिनेमा का बड़ा क्रेज़ होता था उन दिनों केवल सिनेमा ही एक बड़ा उसका एंटरटेनमेंट का साधन होता था वो काफ़ी भीड़ लगती थी बस शो में जी, जी, हमें भी शौक था सिनेमा का आ, तो कभी सिनेमा वालों ने टिकट बढ़ा दिया तो उनके यहाँ तोड़फोड़ कर दी घासमें बड़ा बहुत जीवन का एक जरूरी अंग था घासलेट और कोई गैस वगैरह तो होते नहीं थे, होते नहीं थे। तो घासलेट में हमें याद है हमारे थे व्यापारी उन्होंने भाव बढ़ा दिए तो उनके यहाँ दुकान में तोड़फोड़ कर दी भाई घासलेट का भाव कम करो तो वो लीडरशिप में हम चले गए थे हु, हु. फिर आगे आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार मेरे जीवन में और भी टर्न आया जी, जी, जी। तो उस समय आप वो नहीं लगता पुलिस वगैरह फिर आपको पकड़ ले गया हाँ पुलिस मैंने कहा ना कॉलेज के बाद मेरा पुलिस केस भी बना था और लेकिन वो ठीक है उसके बाद कॉलेज ने भी उसको विड्रा कर लिया था अच्छा अच्छा और लेकिन मुझे निकाल दिया गया था तो मेरे पढ़ाई बीच में मतलब साइंस ग्रेजुएशन के बाद मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई उसके तो बाद तीन साल के बाद कुछ पढ़ाई वगैरह करने चाहिए, नहीं नहीं उसके बाद मैंने मैं तो इधर थोड़ा शैतान टाइप व्यक्ति बन गया और थोड़ा एक बदले की प्रवृत्ति अंदर घुस गई थी तो थोड़ा सा पट्टिस उतर गए थे तो पढ़ाई पर हमारा ध्यान दोबारा नहीं गया क्योंकि उसके बाद हम मतलब खेल कूद में मैं लग गया था अच्छा अच्छा टेबल टेनिस का मैं बड़ा चैंपियन बन गया था तो मैं रेलवे को रिप्रेजेंट करने कर लगा था, हाँ, था। हाँ। मुझे टूर्नामेंट खेलने काफी दूर दूर तक जाना पड़ता था तो ऐसे खेलने के लिए कहां-कहां आप चले गए थे खेलने के लिए मेरे टेबल टेनिस टीम के अंदर मैंने काफ़ी स्टेट इंटरस्टेट भी खेला है और नेशनल भी खेला है बॉम्बे भी मैं गया हूँ बेंगलोर भी गया हूँ मद्रास उस समय मद्रास कहते थे चेन्नई तो बाद में नाम पड़ा जी जी तो लोग जाते थे ऐसे खेल में तो उस समय कौन सप, अच्छा रेलवे से ही आपको सपोर्ट मिल जाता था जहाँ रेलवे से मिलता था हमारा अपना एक रेलवे इंस्टीट्यूट हमारा अपना क्लब भी था उस क्लब की तरफ से भी हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के उस लेवल पे भी हम जाके खेला करते थे और हमारी कॉलोनी में ही रेलवे इंस्टीट्यूट में हम लोग उस समय टेबल टेनिस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था लेकिन हमने उसको काफ़ी प्रमोट किया था उस समय और नई टेबल हम फाइबर टेबल खरीद के भी लाए थे उस जमाने में काफ़ी अच्छा। महंगी थी क्योंकि पहले लकड़ी की टेबल पे लोग कलर करके खेलते, खेलते थे, थे, थे। हाँ। पर हम फाइबर की टेबल बॉम्बे से सुंदर कंपनी की मुझे याद है अच्छा। उस जमाने में वो टेबल चौबीस सौ की आई थी सन इकहत्तर बहत्तर के आसपास तो वो टेबल भी हम लोग लाए थे सब आपस में इकट्ठा करके तो वो भी जीवन का एक अच्छा पहलू रहा फिर मेरा जो चेंज हुआ वो आध्यात्मिक पक्ष की ओर वो एक अचानक रुझान हुआ जी जी जी जी जहाँ पर आप रिवेंज की तरह जीवन जीने लगे और उसके बाद एक अच्छा था कि आपके अंदर स्पोर्ट्स के प्रति खेल के प्रति जो प्यार था उसके वजह से आप फिर रेलवे से जुड़े और फिर अपना क्लब स्टार्ट करके काफ़ी अच्छा खेलों में आप लगे रहें और उसके वजह से आपको एक मेरे ख्याल से ब्रेक भी मिल गया होगा उस वजह से हुँ, हुँ, <laughs> मुझे एक अच्छी बात लग रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग कब रास्ते से भटक जाते हैं तो हमारी जो इनेट क्वालिटीज़ हैं जिन चीज़ों के प्रति हमें प्यार है जैसे स्पोर्ट्स हो किसी भी तरह का वो आज एक करियर के रूप में भी हम लोग आज देख सकते हैं बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं लेकिन कभी कभी हम लोग मायूस हो जाते हैं तो पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं तो हुँ. वो पूरी तरह से डाउन होने के बजाय आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जैसे कि सुरेंद्र जी के जीवन में जो है खेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वापस एक नए मोड पे ले गया तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग आध्यात्मिक पहलू पे जाएंगे क्योंकि यहां पर एक और एक रियुटर्न आया है जिसके बारे में हम सभी लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल है क्या तो ये भी पॉसिबल हुआ उनके जीवन में और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है आध्यात्मिक जीवन बना है उनका किस तरह से वो इस संस्थान से जुड़े ब्रह्मा कुमारी से वो सारी बातें हम लोग सुनेंगे मैं चाहूंगा कि अगर आपको पुराने फिल्मी गीत कोई पसंद हो या कोई आध्यात्मिक भक्ति पसंद हो तो तो तो किस तरह के आप या या भक्ति गीत गाने जैसे शुरू की थी <laughs> तो कौन तो चीजें आपको बहुत बहुत करते थे गानों में फिल्मों का तो ज़्यादा रहा जी जी मुझे मुकेश के रफी के गीत काफी पसंद थे बहुत ज्यादा गीत तो क्योंकि मैंने लगभग 40 45 साल से फिल्म देखे नहीं है हा। लेकिन हाँ जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निार किसी के काम आ सके तो ऐसे कुछ हैं बोलू मैं हाँ, हाँ, हाँ, तो नहीं कह सकता हाँ, लेकिन भूल सा गया है और भी कई गीत रहा है जी, जी, वो जी, आपको नहीं बताया हु, हु, मैंने गीत भी लिखे है काफी कविताएं भी लिखी है शायरी भी लिखी है काफी लेखन का कार्य किया है बहुत अच्छा मैं एक चित्रकार भी रहा हूँ मैंने सैकड़ों चित्र बल्कि सैकड़ों चित्र बनाए हैं और उन समय हमारे पास बहुत कम साधन होते थे चित्रकारी के लिए वो एक लीड पेन आता था जो 25 पैसे का आता था और उसका मोटा मुँह होता था लीड का अगर वो एक बार आपने चला दिया तो मिटता भी नहीं था वो नहीं। नहीं। वो और पुराने यूज्ड कागज होते थे प्रैक्टिकल की कॉपी का पिछला पेज खाली होता था या रफ कापी जो हम यूज करते थे उसका पेज उसी पर हम चित्र वगैरह बना दिया करते थे या उसी पर कविता शायरी लिख दिया करता था तो वो भी मैंने काफ़ी उसका भी प्रयोग किया है और काफ़ी मेरे पास कविताओं का संकलन भी है हर विधा में हमने कविताएं व्यंगात्मक है। भी हैं गंभीर भी हैं शायरी भी हैं हर पक्ष पे मैंने उस पर लिखा है क्या बात है क्या बात है चलिए सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति रहे आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें आप करते गए और उसमें आपको सफलता भी मिला ऐसा लगता है कि आपको किसी का ब्लेसिंग मिला हो आशीर्वाद प्राप्त है व्यक्ति को <laughs> क्योंकि ये चीज़ें हाँ, बिना आशीष के नहीं हो सकते नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ हम लोग करने जाते हैं तो दूसरी चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं तो वो चीज़ें आपके पास नहीं रहीं आप हर चीज़ को जिससे भी हाथ लगाते थे लगता था जैसे कि छुम की तरह आपके पास आ गया हो तो आइए उस विषय पर हम लोग बातें करेंगे आध्यात्मिकता से कैसा आपका जुड़ना हुआ वो सारी बातें हम सुनेंगे लेकिन उसके पहले अभी एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनाए 90.4 सुनते रहो रहो किसी किसी की पे हो किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से दिल के है ऐतार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के ऐसु का जिंदा है हमी ही से नाम डारगा के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहे कपूल हर कली से बार-बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वासते हो मेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है से वो करना भूल मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो गुन रहो मुस्कुराते गुनगुनाते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना किसी की मुस्कुराहटों पे वो निशाद तो कहीं कही ना कहीं जीवन में जो है हम देखते हैं एक पहलू को जहां गम हमारे पास है लेकिन उसके अगर विपरीत दिशा में देखते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ भी हैं जैसे सिर्फ रात ही रात आप देख रहे हो तो रात के अंधेरी रात के बाद एक सुबह की बात भी होती है तो हम लोग अंधेरे में भी अगर सूरज की बात करें सुबह की बात करें तो कितनी खुशी हमारे पास होगी तो ये इस गीत के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं जीवन के दो पहलुओं को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हमारे साथ साथ चलती हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आ, आगे बढ़िए अच्छी चीज़ों के बारे में आप सोचिए हो सकता है कि कुछ देर मुश्किलें आपके साथ हों लेकिन ज़िंदगी भर तो मुश्किलें आपके पास नहीं रहेगी और आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार सुरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत और अब हम उस पहलू को छेड़ेंगे जहाँ पर इनका अभी का जीवन चल रहा है लगभग 40 सालों से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़कर कर का अध्यात्म जीवन जो आपने शुरू किया एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपके जीवन में आया है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर कैसे आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश की जी जी, जी। क्या है कि पहले तो मैंने जैसा बताया कि मेरी एमलेस जिंदगी हो गई थी और भटकती जिंदगी थी शैतानी कर्म थे फिल्में देखना शैतानी करना झगड़ा भी कर लेना सभी कुछ कर लेते थे सारी बातें आप समझ रहे हैं ऐसे ही में शाम का वक्त होता था तो हमारा हम जब जाते थे करीब नीमच कैंट नीमच तीन हिस्सों में बंटा हुआ है उसमें नीमच कैंट नीमच सिटी और बघाना रेलवे एरिया तो हम लोग रेलवे एरिया में रहते थे पापा रेलवे में थे तो, तो वहाँ से नीमच कैंट एरिया में हम फिल्म देखने अक्सर आते थे या मार्केट में बाज तो रास्ते में हमने देखा था वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी थी हुँ, हुँ, हुँ, और वहाँ कैंप चल रहा था और वहाँ लाल लाइट के अंदर ध्यान चलता था और वो लाल लाइट मेरे बराबर खींचती थी अच्छा, अच्छा, मैं उधर से पास करके निकल जाता रात को लगभग आठ नौ बजे के बीच हुँ, में हुँ, हुँ, हुँ, और वो लाल लाइट मुझे बहुत खींचती थी ये सेवनटी फोर सेवनटी समथिंग की बात है लगभग चौवालीस पैंतालीस वर्ष पहले तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए हम्म हम्म वहाँ मेरे कदम खिसते थे अपने आप लेकिन मैं तीन चार दिन तो नहीं गया हम्म हम्म फिर मैं एक दिन अचानक मैंने कहा आज तो मैं कैसे भी करके यहाँ जाऊंगा और ये भी तो देखूँ कि ये लोग कौन आए हैं नए नए लोग नगर के अंदर शुरुआत हुई थी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की तिहत्तर चौहत्तर में ही शुरुआत था और उनका एक एग्जीबिशन लग रहा था तो मैंने सोचा जाके देखें ये क्या इनकी फिलासफी है ये सफ़ेद कपड़े वाले लोग कौन हैं <laughs> थोड़ा अपने आप को ज्यादा लीडर भी समझते थे उस समय <laughs> कि हम सोचते हैं हम तो नगर के लीडर हम ही हैं ठेकेदार हैं तो उस दृष्टिकोण से भी चलो देखे भाई कौन लोग आए अपने नगर के अंदर तो भाई साहब मैं बताऊँ आपको आश्चर्य करेंगे आप मैं गया और जब मैंने वहाँ एंट्री की तो मुझे जो चित्र दिखाए गए उसमें जो मुझे सबसे पहला चित्र दिखाया गया कि आप कौन मुझसे पूछा गया आप कौन मैंने अपना नाम बता दिया भाई मैं सुरेंद्र कुमार जैन नाम है मेरा और मैं इस टाइप का आदमी हूँ तो बोले नहीं आपने ये नहीं बताया कि आप कौन हैं <laughs> तो मेरे कान और खड़े हो गए भाई मैंने और क्या बताऊँ मैं कौन हूँ <laughs> तो, लेकिन जब दीदी जो वहाँ पर सफ़ेद वस्त्र बहुत विद्वान बहन थी बहुत ही विद्वान बहुत विदुषी और बहुत शांत स्वरूपा बहन थी जी, जी, जी। और हम थोड़े शैतान किस्म के हमारा पहना भी थोड़ा इसी टाइप का था हिप्पी कट बाल हुआ करते थे उस जमाने में अच्छा। वो थोड़ा हिप्पी स्टाइल चला था वो हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म दम मारो दम मिट जाए गम <laughs> उस टाइप का हमारा भी स्टाइल होता था जी, जी, जी। और दाढ़ी बड़ी हुई थी और पेंट भी एलिफेंटा टाइप बड़े छोड़े छोड़े हिल वाले शूज अजीब सा हमारा वेशभूषा थी लेकिन फिर भी हमें उन बहन जी ने जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि हम उनकी लाइंस के विपरीत किस्म के आदमी हैं बड़े प्यार से उन्होंने वेलकम किया और वही मैं प्रभावित हो गया बहन जी ने कहा भैया आप आएंगे वो जो भैया शब्द में जो मधुरता छिपी हुई थी उन्होंने जो भाई शब्द बोला उसमें जो मिठास थी वो मैं सुनने के लिए जैसे कुछ तरस रहा था और हाँ। उस आवाज़ ने मुझे खींच लिया बहन ने कहा कि आप भाई साहब इसमें कोर्स होता है और आप सात दिन का कोर्स करिए तो मैंने कहा जरूर करेंगे और वो सात दिन का कोर्स का उन्होंने स्लीप भरवाया सारा नाम पता वगैरह लिया और अगले दिन से हमको समय दिया हम गए पहले दिन हमको आत्मा का पाठ पढ़ा इतना अपील किया वो और बल्कि पाठ किया जब उन्होंने हमको ध्यान में बिठाया लाल रोशनी के अंदर तो मैं तो लाल रोशनी के आकर्षण में ही गया था तो मुझे बड़ा मजा आ गया इतनी शांति क्योंकि अशांत मन था ना हमारा भटका हुआ मन था और अस्थिर विचार थे संकल्पों का प्रवाह बड़ा तेज था तो उन संकल्पों को जब वहाँ विराम मिला तो बड़ी गहरी शांति महसूस हुई और उससे हमारा अट्रैक्शन और बढ़ गया दूसरे दिन हम गए तो हमें आत्मा के साथ परमात्मा का परिचय मिला क्योंकि हु, मैं भक्ति मार्ग में शिव का काफ़ी पुजारी रहा हूँ मंदिर वगैरह जाता था जैन होने से जैन मंदिर का भी भक्त था मैं तो लेकिन जब मैंने शिव का परिचय जाना परमात्मा का सर्वशक्तिवान का परिचय जाना तो बस मेरे भाई साहब उस दिन आँख से एकदम अश्रुध धारा फूट पड़ी बहन जी के सामने हमने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि बहन जी हम तो इस किस्म के आदमी हैं और आप इतनी विदूषी बहन हैं आपको हमसे डर नहीं लगता क्या नहीं। हमसे सब <laughs> तो सब कोई डरते हैं तो बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया बोले कोई बहन अपने भाई, भाई से, से रक्षा की उम्मीद करती है डरती थोड़ी है हर भाई अपनी बहन की रक्षा करता है जी। तो आपसे हम क्यों डरेंगे मैं वहाँ बिल्कुल उनके आगे झुक गया, समर्पित हो गया और मैंने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोला और बहन जी से कहा कि बहन जी हमें अब हम अपने जीवन को बदलेंगे और हमने आपको गुरु मान लिया तो बस जब से वो परिचय मिला वहाँ से हमारा जीवन मोल्ड हुआ चेंज हो गया जी जी बिल्कुल हमने एक <laughs> ही दिन में एक झटके से जी जी मैं आपको थोड़ा और इसके विस्तार में कि वो बुधवार का दिन था अरे वाह और आजी का दिन। हाँ जी। अच्छा, आज ही आज बुधवार है यस तो बुधवार का ही वो दिन था मुझे याद है दीदी ने हमको बिठाया सत्संग में बोले आप सत्संग में बैठिए और इन जनरल दीदी ने एक अनाउंसमेंट किया कि देखिए कल सदगुरुवार का दिन है परमात्मा को हम भोग स्वीकार कराएंगे यदि हो सके तो आप श्वेत वस्त्र पहन करके आए सुबह साढ़े तीन बजे उठ के परमात्मा का ध्यान करें मेडिटेशन करें नहीं, नहीं। तो इससे आपको प्रभु के वरदानों की प्राप्ति होगी इन जनरल नॉट फॉर मी पर्टिकुलर मुझे नहीं कहा गया अब मैं पीछे बैठा वो सब सुन रहा मुझे तो एकदम अपील कर चुका था वो ज्ञान मैंने कहा भाई रात को नौ बज रहा है और अब मेरे को सफ़ेद कपड़ा कहाँ से लाऊंगा? मेरा तो कटिंग भी बहुत बेकार है कपड़ा से कैसे कटिंग कराऊँगा कपड़ा कैसे सिलाऊंगा? सुबह साढ़े तीन बजे उठना है तपस्या के लिए आना है मुझे वो कैसे क्या करूँगा तो मैंने मन ही मन भगवान से एक प्रतिज्ञा की कि के भगवान केवल आज आज मुझे याद दे दो कि मैं थोड़ा जो दादागिरी टाइप कर्म करता हूँ वो आज आज और करूँगा रात रात को और कल सुबह साढ़े बजे संपूर्ण सुहाव कर के सारी बुराइयाँ छोड़ दूँगा क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको सच बात की अब रात को ही मुझे कपड़ा खुलवाना है दुकान है। लेना है खुलवा के कप, सफ़ेद कपड़ा लेना है कटिंग का दुकान जाके खुलवा के कटिंग बनवाना है शे दाढ़ी बनवाना है सारा कटवाना है फिर टेलर को देना है रात को बारह एक बजे तक उसको सीख के देना है तो वो सीधे तरह तो ये कर्म होता नहीं था और चूँकि मैं प्रसिद्ध था तो लोग धोस से हमारा काम कर दिया करते थे वही से कौन पंगा लेगा तो मेरा सारा काम किया और रात को डेढ़ बजे तक मैं कंप्लीट एक चेंज थ्री सिक्सटी डिग्री चेंज <laughs> पूरा ही बदल गया केवल छः घंटा के अंदर संपूर्ण परिवर्तन <laughs> वेशभूषाई बदल गई सारा चेहरा बदल गया जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे पहचाना भी नहीं किया कौन आ गया हमारे घर में रात को दो बजे कौन आया मैं अक्सर लेट तो जाता था <laughs> तो ज़्यादा घर वाले ध्यान ही देते थे फिर साढ़े बजे से मैं ध्यान के लिए गया और वहाँ से बस मेरा जीवन एकदम पलटा और वहाँ से मैंने परमात्मा से प्रतिज्ञा की कि आज के बाद में कोई बुरा कर्म नहीं करूँगा किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा और मैंने परमात्मा से तीन आध्यात्मिक प्रतिज्ञा भी की वो मैं आपको बताना चाहूँगा जी आप मुझे अनुमति दें जी तो मैंने तीन प्रतिज्ञाएं की थी उन प्रतिज्ञाओं ने मेरी जीवन में बहुत कारगर सिद्ध हुई और मेरे जीवन की रक्षा की नियम मेरा मानना है कि नियम का पालन यदि आप करते हैं तो यम भी यम हैव टू वेट फॉर यू आपकी मौत भी टाली जा सकती है पहला नियम मैंने परमात्मा के मैं प्रतिदिन अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साढ़े तीन बजे आपका ध्यान अवश्य करूंगा क्योंकि साढ़े के ध्यान से ही मेरा जन्म हुआ था वह अलौकिक जन्म मेरा हुआ आध्यात्मिक पक्ष में तो वो जरूर करूंगा चाहे फिर मैं रात को 12 बजे भी सौंगा तब भी साढ़े तीन बजे उठूँगा दूसरी प्रतिज्ञा मैंने की कि हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जहाँ से मैं जुड़ा हूँ जिन बहनों की वजह से मेरा जीवन बदला है उस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में प्रतिदिन सुबह का सत्संग होता है दिव्य सत्संग होता है जिसमें आध्यात्मिक मुरली का वाचन होता है जिसमें परमात्मा के महावाक्य के सुनाए जाते हैं और वो परमात्मा के महावाक्य ही हमारे जीवन का आधार होता है तो उसको बहुत महत्व है तो मैंने सोचा कि ये कभी मेरे से मिस नहीं हो जाए नहीं। तो मैंने उसको लाइफ के एसेंशियल पार्ट के साथ जोड़ दिया कि मैं जब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा जब तक मैं परमात्मा के ईश्वरी महावाक्य। महावाक्यों की वो मुरली नहीं सुन लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा तो मैं आपको आज गर्व से कह सकता हूँ कि 45 सालों से मैंने कभी भी ईश्वरी महावाक्यों का लंघन नहीं हुआ मेरे से आज तक नहीं हुआ तीसरी प्रतिज्ञा मैंने की थी कि चूँकि हम थोड़ा शैतान किस्म के आदमी थे जुआ हुआ भी खेल लेते थे तो पैसा उल्टा सीधा आ जाता था हमने कहा हम आज से सारा कर्म छोड़ के पवित्र कर्म से जो पैसा कमाएंगे उस पैसे का पहला हिस्सा हम ईश्वरी सेवार्थ अन्य लोगों की सेवा में लगाने के लिए यहाँ समर्पित करेंगे ताकि ये मिशन और आगे बढ़े मेरे जैसे कई शैतानों का जीवन सुधर सकता है कई दीन दुखियों का जीवन इस प्रकार से मैंने तीन प्रतिज्ञाएँ करी और आज तक मैं उन पर कायम हूँ और मेरा जीवन निरंतर प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या बात है क्या बात है चलिए सुंदर जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया ये चंद तालियां आपके लिए आप सुन रहे हैं रिडमोट वन 90.4 पॉइंट पर विश्लामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आशा करता हूं आप सभी को मोटिवेशन मिला होगा तो अपने लिए कुछ ऐसे नियम बनाइए और बहुत अच्छी बात ये लगा कि नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो यम भी आपसे डरते हैं या यम आपके लिए वेट करेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी आशा करता हूं आप इन चीज़ों को नोट करें ध्यान में रखें और बार बार रिवाइव करें ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और अपने जीवन में अच्छा काम करने के लिए हमेशा आप आगे रहें तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सुनाए हैं रिडमोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो जो राह चुनी तूने अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे रही चलते जाना रे ओ, कितनी भी लंबी राह ही चलते जाना रे जो राह चुनी तूने खुशी या हो कोई कितने ही फल तोड़े अरे हो वो कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे कहानी ये दर्पन्न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 Krishna Krishna Krishna Subah sham bhool bande Krishna Krishna Krishna नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम के आज के हमारे ख़ास मेहमान बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस <laughs> पूरी तरह से राजा और रंग कह सकते हैं एक खलनायक से नायक की तरफ उनकी जो प्रवाह है वो हमने सुनी है तो अच्छा लग रहा है कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये संभव नहीं है लेकिन ध्यान और ईश्वर की कृपा हो तो हर चीज़ संभव होता है और इनके जीवन में एक और बात मैंने सुनी है जैसे कि बहुत बड़े जैसे कि बीमारियां हो जाती हैं या आजकल कैंसर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है इवन छोटा पैरालिसिस भी हो जाता है तो आदमी बिल्कुल पीछे हो जाता है और वो एक पेशेंट की तरह जीवन जीने लगता है लेकिन सुरेंद्र जी के जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके जीवन में आया और उससे वो कैसे निजात पाएँ और जैसे कि ट्यूमर के बारे में मैंने सुना था इनकी कहानी तो मैं चाहूँगा कि वो जो आपका जी ट्यूमर वाली कहानी है वो हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाएगा अवश्य 1993 के बिगिनिंग में मेरे शरीर में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगे अच्छा फ्लो में लाइफ चल रहा था लगभग ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं सेवेंटी फोर जुड़ चुका था मेडिटेशन करता था लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि कर्मों की बड़ी गुहे गति है आपको सेव फल आम फल जाम फल पसंद हो तो खाएँ नहीं मर्जी हो तो नहीं खाएं नहीं लेकिन कर्म फल तो हरेक को अवश्य खाना ही खाना पड़ता ही है।, है उससे आप मुक्त नहीं हो सकते जी। तो कुछ हमारे कर्मों का प्रभाव रहा होगा तो उसकी सजा के रूप में मुझे बीमारी शुरू हुई पहले हमने उसको इग्नोर किया फिर आँखों के आगे अंधेराने लगा चक्कर आने लगे सिर में तेज दर्द रहने लगा तो डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने लोकल लेवल पर ट्रीटमेंट किया नीमच में दो तीन बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर थे हमारे बड़े परिचित उन्होंने क्या? लेकिन उनको लगा कि ये समस्या और कुछ हो सकती है तो आई स्पेशलिस्ट ने हमारा जब चेकअप किया हम काफ़ी बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है नीमच में गोभाबाई नेत्रालय जो नेशनल फेम हॉस्पिटल है अच्छा। जहाँ आँखें बदली भी जाती है आँखें ट्रांसप्लांट भी अंधों को कहीं को रोशनी दी गई है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ के हमारे सुप्रसिद्ध डॉक्टर किशोर नरो आदमी हैं मौजूद उन्होंने मेरी आँखों को जब देखा तो उन्होंने जब आँखों को दूरबीन से बहुत गहरे जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि आँखों के बैक पे ट्यूमर चढ़ा हुआ है दोनों आँखों पे ट्यूमर चढ़ा हुआ है तो उन्होंने कहा सुरेंद्र भाई आपका तो आँखों का मैटर नहीं है ये तो बड़े गंभीर रोग है और आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया मैं उदयपुर के बड़े सुप्रसिद्ध आज भी वो विद्यमान है मिस्टर डॉक्टर ए सेफी साहब बड़े सुप्रसिद्ध न्यूरोजिस्ट हैं वो उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने पाया ईजी उस समय सी स्कैन वगैरह उदयपुर में भी नहीं होता था ईजी होता था उन्होंने निक, निकाला और कहा कि भाई आपका ब्रेन की स्थिति काफी नाजुक है और आप तत्काल अहमदाबाद जाए मुझे अहमदाबाद ले जाया गया अहमदाबाद में डॉक्टर पी ठाकुर साहब हैं बड़े सुप्रसिद्ध सर्जन थे उस जमाने के आज मुझे पता नहीं है उनके बारे में लेकिन उन्होंने चेकअप किया और मेरा सिटी स्कैन निकाला जब स्कैन निकाला तो सरप्राइज थे वो कि इस मेरे ब्रेन में उस समय आठ से नौ ट्यूमर लगभग पाए गए इकट्ठे ट्यूमर डिपॉजिट और बड़े समथिंग टू डिग्री डिपॉजिट ऐसे कुछ उसकी लैंग्वेज थी मेडिकल लैंग्वेज वो डिपॉजिट बड़े थे वो तो वो सरप्राइज थे कि आप इतना सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं ट्यूमर के बाद भी आप हंसते हैं बोलते हैं और आप आ रहे हैं बड़े मज़े से मुझसे बात कर रहे हैं <laughs> तो उनको लगा कि कहीं मशीन में कोई गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से इमेज रिपीट हो गई होंगी <laughs> तो उन्होंने डॉक्टर पंकज एम शाह कैंसर शाह कैंसर हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड थे वो उनके पास मुझे भेजा और उन्होंने फिर दूसरी मशीन से चेक किया हालांकि उसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा जाता है नुकसान भी करता है लेकिन हुँ, फिर हुँ, भी मजबूरी थी उनकी दोबारा चेक किया तो वहाँ भी वही नोट नहीं पाएगा उन डॉक्टर बड़े आश्चर्यचकित हुए दो तीन डॉक्टरों ने आपस में चर्चाएँ की कुल मिला के जब मालूम पड़ी तो हमारी प्रकाशमणि दादी जी जो ब्रह्मा संस्थान की हेड हैं उनकी मुझ पर बड़ी मेहर थी और मुझे बड़े बच्चे जैसा प्यार करती थी और मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है तो वो खास करके बाल ब्रह्मचारी कुमारों को बड़ा विशेष प्रमोट करती रही और बड़ा उनको अध्यात्मिक क्षेत्र में पालना दे के आगे बढ़ाया है वैसे हमारी दादी जी तो थी उन्होंने मुझे फिर बहुत प्यार से अहमदाबाद में सारी मेरी व्यवस्थाएँ करवाई एमपी पी शाह कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने सारा वार्ड बुक करके मेरा रूम करवाया हुँ, हुँ, हुँ, और वहाँ मुझ पर फिर डॉक्टरों ने पहले सोचा कि इनका क्या इलाज शुरू किया जाए क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी ही एक अल्टरनेटिव होता है ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करते हैं वो लोग ब्रेन का स्कल पूरा खुलता है ब्रेन निकलता है वो करीब बारह चौदह घंटे का बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे नो ट्यूमर काटे जाना संभव नहीं था ब्रेन के अंदर कोई बचता ही नहीं।, नहीं तो उन्होंने फिर मेरे पे दवाओं के इंजेक्शन के वेराइटी एक्सपेरिमेंट किए अच्छा पहले सोचा <laughs> ट्यूबर ट्यूबर क्लोमा हो सकता है फिर सोचा मेग्नेंसी हो सकती है ऐसे मेरे पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और बड़ी वो कहावत है ना कि इलाज कराते गए और मर्ज बढ़ता, बढ़ता गया, गया। <laughs> मर्ज पकड़ में आया नहीं और मेरी हालत दिन ब दिन गिरती चली गई बहुत बुरी तरह से हालत गिरती चली गई मैं आपको वो सीन बताना चाहता हूँ कि जुलाई 93 होते होते मेरी बॉडी फुली कोलेप्स होती चली गई अच्छा, मुझे अच्छा। पैरलिस हो गया <laughs> लेफ्ट साइड पूरा मुझे पैरिटिक हो गया अच्छा हाथ भी टेढ़ा हो गया मुंह भी टेढ़ा हो गया आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से मैं कुछ शब्द निकाल पाता था मेरा विजन भी काफी कम हो गया था कभी अंधेरा होता था कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था और मेरा गर्दन पूरा लेफ्ट साइड जाके कंधे से चिपक गया था ओ, हो, हो। इस कदर मेरी हालत हो गई थी तो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई मुंबई से हम हमारे दादी जी ने उनको डॉक्टर अशोक मेहता साहब को कि भाई सुरेंद्र भाई को देखो क्या हो सकता है इनको अगर अमेरिका ले जाओ तो अमेरिका में इनका इलाज तो होना चाहिए यहाँ तो डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिए हैं तो उन्होंने आके चेक किया तो उन्होंने ऑनलाइन जब कुछ बात किया होगा उन्होंने भी कह दिया कि इसका इलाज दादी जी कहीं भी नहीं हो सकता है क्योंकि नो ट्यूमर हैं और ये बॉडी लगभग अब रेस्पोंड करना बंद कर दिया है दवाओं ने भी काम करना बंद कर दिया और दवाओं से उल्टा ही और नुकसान होता चला जा रहा है इसलिए फिलहाल हम इनको छुट्टी देते हैं और वेट एंड वॉच वाली स्थिति है महीना पंद्रह दिन जितना भी निकाल सके बहुत मुश्किल लगता है ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे वहाँ से वापस कर दिया जी तो डिस्चार्ज के बाद फिर कैसा मैजिक हुआ हाँ वो मैं बताना चाहूँगा आपको डिस्चार्ज जब कर दिया तो मैं अध्यात्म में तो था ही वैसे मैं बड़ा निर्भीक रहता था मैं सत्य बताऊँ आपको भली बीमारी थी लेकिन मैं बहुत प्रेजेंट फील करता था अपने को क्योंकि मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था और मैंने उसका काफी अभ्यास किया था शरीर से डिटेच होके अपने को आत्मा समझने का हमने कठोर अभ्यास किया हुआ है तो हमारे लिए बड़ा आसान था शरीर के भान से मुक्त होना और परमात्मा से ध्यान के माध्यम से जुड़ जाना मेडिटेशन से जुड़ जाना और उनकी शक्तियों का संचार अपने में महसूस करना वो हमारा निरंतर अभ्यास था सुबह ढाई बजे तीन बजे उठ हम तपस्या में रहे हैं तो हमारे जगदीश चंद जी हसीजा साहब हमारे चीफ स्पोक्समैन हुआ करते थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी उनके साथ काफ़ी घनिष्ठता रही वो मुझे लगातार मेडिटेशन की गहराइयों के बारे में समझाते थे और ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर सलाह दी कि आप ढाई बजे उठ के ब्रह्म मूर्ति में और तपस्या करें नहीं। नहीं। नहीं। तो हमने वो भी प्रारम्भ किया था तो मैं वहाँ से डिस्चार्ज लेकर के दादी जी ने मुझे माउंट आबू मधुबन में बुला लिया इसी शांतिवन परिसर में मैं रहता था 93 के अंदर यही ज्ञान अमृत प्रेस के भवन में मैं रहता था उप पास में हमारे डॉक्टर आत्मप्रकाश जी ज्ञान अमृत के संपादक और डॉक्टर बलवंत राय जी आदि उसी कक्ष में रहते हैं हाँ। मैं वहाँ रहने लगा और वहाँ रहते रहते मैं अपना जीवन यापन कर रहा था मैंने देह त्याग अब प्रभु की स्मृति में ही हो जाए <laughs> <laughs> तो मैं सच बताऊं भय तो जरा भी नहीं था क्योंकि हमने किया था हाँ और मैं आपको एक पहलू अध्यात्म का ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम अपनी आत्मस्थिति का अनुभव कर लेते हैं तो हमें शरीर की मृत्यु का, का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि हमें मालूम है जीवन निरंतर है जीवन समाप्त नहीं होता है शरीर जरूर बदल जाता है जैसे एक्टर अपने वस्त्र बदलता है अलग अलग रोल करता है फिल्मों में लेकिन एक्टर वही रहता है इसी प्रकार से आत्मा एक्टर वही है वस्त्र जरूर बदल लेती जन्म के हिसाब से कर्म के हिसाब से फिर से चेंज कर लेती तो मुझे वो ज्ञान था और मुझे ये भी ज्ञान था कि वर्तमान समय देखिए एक बड़ी गंभीर बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ जी कि आप देख रहे हैं चारों तरफ एक परिस्थितियाँ कितनी विचित्र सी हो गई है हर आदमी खौफ ज्यादा है चारों तरफ युद्ध के बादल विश्व युद्ध के बादल ग्रह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं काफ़ी अशांत परिस्थितियाँ हो चुकी है और इनसिक्योर फील होते हैं सभी मेरा किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा नहीं लेकिन एक परिस्थितियाँ चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे भौगोलिक हों चाहे वे धार्मिक हों चाहे वे सामाजिक हों चाहे वे राजनीतिक हों एक विश्व आज बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है हम्म हम्म इतना ज्यादा एटॉमिक एनर्जी बॉम्ब्स वगैरह तैयार किया हुआ है कि इनको समाप्त किया जाना संभव नहीं है तो अवश्य परिवर्तन की वेला है जी जी ऐसे के अंदर हमें क्या करना चाहिए ये मार्गदर्शन मुझे हमारे वरिष्ठ दादियों से और परमात्मा के जो महावाक्यों का वाचन करते हैं मनन करते है, उनके माध्यम से मुझे मिला हुआ है निर्देश प्राप्त है तो हम उस अभ्यास से हमारे सभी दोस्तों को खास रेडियो मधुबन सुन रहे हैं उन लोगों को एक बहुत ही रहस्य में बात शुरुआत में ही बताया था सुरेंद्र जी के पास काफी रहस्य भरे हुए हैं और उनका जीता जागता खुद उदाहरण भी है और जैसे कि उन्होंने बताया कि नौ 10 ट्यूमर उनके ब्रेन में थे और सभी डॉक्टर इवन अमेरिका से भी उनको कहा कि अब इलाज नहीं हो सकता 15-20 दिन का मेहमान है तो ऐसे में उन्होंने अपना आध्यात्मिक जो संयोग है आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाया और उसके साथ में उन्हें जो शक्ति मिली उसके आधार पर वो आज बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जी रहे हैं एक घटना मैं आपको और बताना चाहूँगा जी 93 से 2013 तक मैं आध्यात्मिक शक्ति के दम पे च... कुछ मैंने निगलने से मेरे अंदर आ गई थी कुछ खान पान अशुद्ध तो नहीं लेकिन तला पक्का थोड़ा यूज करने हुँ लगा हुँ तो दो हजार में मुझे फिर से जबरदस्त ब्रेन स्ट्रोक आया हुँ बहुत जबरदस्त आया और उसका परिणाम यह कि मेरी बॉडी जैसे पहले हुई थी उसी टाइप की हो गई और मुझे फौरन अहमदाबाद ले जाया गया स्टर्लिंग हॉस्पिटल जो कि बड़ा एक प्रसिद्ध अस्पताल है नामचिन हॉस्पिटल है और डॉक्टर सुधीर शाह एक एशिया के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वहाँ के एच ओ भी है डिपार्टमेंट के <laughs> जी। उन्होंने जब मेरा फिर से चेकअप किया थ्री पॉइंट थ्री टी होता है स्पेशल वो सांवेद हॉस्पिटल में होता है नवरंगपुरा में वहाँ उन्होंने स्पेशल एम आर निकलवाया और वो रिपोर्ट जब देखा उन्होंने तो जो नो ट्यूमर थे हुँ, हुँ, वो पता नहीं 90 हो गए या 100 डेढ़ सौ हो गए आप आश्चर्य करेंगे आ, उन्होंने ये शब्द यूज किया कि आप जैसे अंगूर का गुच्छा टूट के बिखर जाता है पूरे मस्तिष्क पे ट्यूमर का राज है और मैं आश्चर्यचकित हूँ हमारा मेडिकल साइंस भी सोच में पड़ गया कि ये, ये व्यक्ति है या अजूबा है ये फिर भी हंसता है खेलता है जीता मस्त खैर वो भी मैंने एक दृश्य देखा है और मैं आज भी पता नहीं कितने ट्यूमर मेरे ब्रेन में विद्यमान हैं मैं तो उनको अपना मित्र मानता हूँ एक अच्छी पहचान दी है उसकी वजह से कई लोग मुझे थोड़ी तोज्जो भी देते हैं और उनकी सबकी दुआएं और सहानुभूति प्यार भी प्राप्त होता है तो मैं अपना जीवन तो बड़े आराम से जी रहा हूँ और ये मैं सारा क्रेडिट ये मेरा अपना कोई प्रयास नहीं है मैं तो एक नाचीज हूँ तुछ इंसान हूँ परमात्मा का बच्चा हूँ लेकिन उस परमात्मा की शक्ति और राजयोग मेडिटेशन को ही मैं पूरा, पूरा श्रेय श्रे देता, देता हूँ और ये भी चाहूँगा मैं कि हर आदमी को इसका जीवन में क्योंकि एक बहुत सरल विली है आप घर बैठे भी पाँच मिनट दस मिनट ध्यान कर सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करूँगा सबसे कि राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन का एक अवश्य अंग बनाए अंग बनाए सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद भी आज हेल्दी वेल्दी हैप्पी हैं अलग अलग जगह पर जाकर भारत देश पूरा भ्रमण करते हैं और अपने अनुभव को सुनाते हैं कि किस तरह से ये मैजिक हुआ तो राजयोग का एक बहुत बड़ा एसेट उनके पास है जिसका प्रयोग वो करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस मूल मंत्र को अपने जीवन में अभी और आजी से अपनाइए और अपने जीवन को हेल्दी वेल्दी बनाइए एक बार फिर से सुरेंद्र कुमार जैन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया और समय समय पर आप यूं ही आते रहें हमारे श्रोताओं से मिलते रहें मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन का बड़ा सुंदर स्लोगन है आपका सुनते रहो मस्करा मुस्कुरा तेरा गुरा तेरा थैंक <laughs> यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं चाहूँगा कुछ बातें आपके जहन में प्रश्न हो या फिर कुछ अनुभव आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सीखना है समझना है तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम और मैसेज लिख के भेजिए हम आपको रिपोर्ट करेंगे तो चलिए आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा केला चल के चल के तेरा मेला पीछे छोटा राही चल के चल के चल के चल के तेरा मेला पीछे छोटा राही चल के tela